श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतावन 16 अक्टूबर अठारह चित्त शुद्धि के बाद ईश्वर दर्शन बलराम के पिता बड़ी मलिक वेलीपाल आदि विदा ले रहे हैं सायंकल के बाद कंसारी पाड़ा की हरी सभा के भक्तगण आए हैं उनके साथ श्री राम कृष्ण मतवाले हाथी की तरह नृत्य कर रहे हैं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 मन में और संदेह तो नहीं रहा ईशान मैंने एक प्रकार प्रायश्चित की तरह संकल्प किया था श्रीराम कृष्ण इस पथ में तंत्र मार्ग में क्या यह नहीं होता जो ब्रह्म है वही शक्ति काली है काली ही ब्रह्म है यह मर्म जानकर मैंने धर्मा धर्म सब छोड़ दिया है ईशान चंडी स्तोत्र में है ब्रह्म ही आद्याशक्ति है ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है श्री रामकृष्ण